नित प्रति मदन गोपाल लाल की चरण शरण चित लहीए नित प्रति मदन गोपाल लाल की चरण शरण चित लहीए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम सूरदास गोपाल लाल की चरण शरण चित लइए हरि अपने या अपने आँगन में छुक गावत तनक तनक चरण नि सोना re <tries> yo ganik chugav tu makkhan tanak aapne आपने कर ले तनक वदन में नवत मखन तनक आपने कर ले तनक वदन में नवत प्रतिबिंब खंभ में कब उच्चते प्रतिबिंब खंभ में lonely लिए खवावत हरि अपने आंगन कछु कावत हरि श्याम के बाल चरत नित सूर श्याम के बाल चरत नित सूर अपने आंगन का छोटा है हरि अपने कैसा सुंदर वर्णन है कृष्ण के बालपन का धन्य है धन्य है कृष्ण <laughs> अपने आनंद में गाते फिर रहे हैं <laughs> नन्हे नन्हे पैरों से नाच रहे हैं वाह प्रभु वाह कभी खंभे में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर अपनी उस परछाई को दूसरा बालक समझ उसे माखन खिला रहे हैं बलिहारी प्रभु बलिहारी कभी स्वयं खा रहे हैं तो कभी कुछ गिराते जा रहे हैं वाह भाई वाह कैसा मनोहर दृश्य खींच दिया है आंखों के सामने किसका पद है भला उन्हीं का पद है जो गा रहे हैं भक्त कवि सूरदास लेकिन वो तो देख नहीं सकते फिर नन्हे बालक का सहज स्वाभाविक वर्णन कैसे कर सकते हैं <laughs> देख नहीं सकते तो क्या हुआ महसूस तो कर सकते हैं उनकी वर्णन करने की शक्ति तो देखो वो तो बिना देखे जो वर्णन कर रहे हैं उससे तो हमें दिखाई देने लगता है हां ये तो आप ठीक कहते हैं किसी ने कहा भी तो है बाह्र नेन विहीन भी सो भीतर नेन विशाल भी इन हैं न जग कछु देखिबो लखी हरि रूप निहाल वाह वाह हां ये तो सूरदास जी के बारे में ही कहा गया है हम्म हम्म कि ये बाहर से तो नैन विहीन हैं मगर इनके अंतर के नैन विशाल हैं और अंतर के उन्हीं विशाल नैनों से ये अपने हरि का रूप देख देख कर निहाल हैं धन्य है दन्ये, प्रभु धन्य की चरण शरण चित लहीए नित प्रतिमतन गोपाले लाल की चरण शरण की। अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने वाले महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 में दिल्ली के पास सीही गांव में हुआ था दिल्ली से मथुरा जाने वाली सड़क पर वल्लभगढ़ के पास सीही नाम का गांव अब भी है संभवतः सूरदास जी यहीं के रहने वाले थे हिंदी के बहुत से अन्य कवियों की तरह सूरदास के निजी जीवन के विषय में बहुत ही कम जानकारी मिलती है लेकिन इतना निश्चित है कि वे जन्मांध थे और 6 वर्ष की आयु में ही विरक्त होकर घर-बार छोड़कर किसी तालाब के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगे वहां भी वे भगवान के भजन कीर्तन में लगे रहते थे उनके स्वर में मधुरता थी और वाणी में दीनता लगभग उसी समय कृष्ण भक्ति के महान गुरु श्री वल्लभाचार्य हुए वे प्रेम और भक्ति से श्री कृष्ण को पाने की बात कहते थे एक बार वे गांव घाट पधारे श्री कृष्ण शरणम नम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम आहा हा हा बड़ा ही सुंदर स्थान है कानी वृक्षों की छाया तुलसी की भीनी भीनी गंध भजन की मीठी ध्वनि भी सुनाई दे रही है लगता है कोई भक्त गा रहा है यह मधुर स्वानि तुम सो कहा छिपी करुणा मैं तुम सो कहा छिपी करुणा साधु साधु सूरदास कान कौन है बाबा बड़ा ही सुरीला गला है आपका आपकी वाणी में तो बड़ा रस है कौन है बाबा कौन है जो इस दीनहीन की कुटिया को पवित्र करने आया है नहीं नहीं सूरदास आपकी कुटिया तो आपके भजनों से ही पवित्र है मैं भला क्या उसे पवित्र करूं मैं तो बस श्री कृष्ण का एक भक्त हूं हूं मेरा नाम वल्लभ है वल्लभ लोग मुझे वल्लभ आचार्य कहते हैं ओह आप आप श्री वल्लाचार्य हैं मैंने मैंने आपकी बड़ी-बढ़ाई सुनी है प्रभु बड़ी-बढ़ाई सुनी है मेरे बड़े भाग जो आप स्वयं चलकर मेरे पास आए अब मैं आपको नहीं छोडूंगा प्रभु नहीं छोडूंगा मुझे इस जंजाल से निकालिए प्रभु मुझे मुझे राह दिखाइए यदि ऐसा है तो हमारे सामने सालों ने कान्हा को क्यों नहीं पुकारते उन्हें कैसे जानूं महाराज मैं तो कुछ देख भी नहीं सकता यह न कहो सु प्रभु की बड़ी कृपा है तुम पर इतना मीठा गला है तुम्हारा इतनी लालक है तुम्हारी आत्मा में तुम मथुरा वृंदावन जाओ भागवत की कथा सुनो हम प्रभु की सारी लीलाएं विस्तार से सुनो हम और फिर उनका अपने शब्दों में वर्णन करो हम हम जैसी आपकी आज्ञा प्रभु जय सी आपकी आ क्या श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला वे वल्लभाचार्य के यज्ञ अनुसार मथुरा आ गए वहां भागवत की कथा विस्तार से सुनी कहते हैं उसी समय से सूर के सामने कृष्ण लीला के दृश्य प्रत्यक्ष होते गए वे अपनी मुंडी आंखों से श्री कृष्ण की छोटी-छोटी नटखट शरारतों का उनकी माखन चोरी का गोपियों को सताने का आनंद लेते रहे और उनका वर्णन करते रहे वे रोज नियम पूर्वक पारसौली से गोवर्धन के मंदिर में आते थे और नियत समय पर भजन सुनाते थे उनके इस नियम में कभी रुकावट नहीं आई मौसम कौन कुटिल खलकानी मौसम कौन कुटिल खलकानी तुम सो कहा छिपी करुणा मई तुम सो कहा छिपी करुणा मई मै, सब में अंतर जामी मौसम कौन को ठेले खले कामी मौसम कौन खोटेले खले भरी भरी उदर विषय को मातो भरी भरी उदर विषय को मातो जैसे सूख कर ग्रामी मौसम कौन कोठे लखल खामी मौसम कौन कोठे लखल सूरदास को बेगी उबारो सूरदास को बेगी उबारो सुनिए श्रीपति स्वामी मौसम कौन कोटे लखल खामी इसी समय में सूरदास ने 1 लाख पद रचे जिन्हें बाद में सूर सागर में संग्रहित किया गया अरे भाई ना जाने क्या बात है कीर्तन का समय हो गया और सूरदास जी नहीं पधारे हूं ये तो बड़ी अनहोनी बात है और क्या आश्चर्य है आंधी पानी कुछ भी सूरदास जी को नहीं रोक सकते ना वो तो वो तो हमेशा ठीक समय पर मंदिर पहुंच जाते हैं वही तो कह रहा हूं कि ये तो अनहोनी है मुझे तो मुझे तो चिंता हो रही है कहीं नहीं भाई नहीं भगवान ना करे कहीं उनका स्वास्थ्य खराब हो और तभी जाने पहुंच सके हो ठीक कहते हो भाई उम्र भी तो हो गई है 80 82 से क्या कम हो गए अरे कोई तो कहता है 100 के पास पहुंच रहे हैं ओ अब तो समझो ये पुष्टि मार्ग का जहाज अब जा ही रहा है हुँ? चलो भैया पारसौली चलकर सूरदास जी के दर्शन कर लें ठीक कहते हो भाई चलो देखें तो क्या हाल है उनका हां भैया आओ चलो चलो hatee sri govardhan ji khee rahi nistu pratimadan gopalk lalakhee charan और वहीं गोवर्धन की तलहटी में गोपाल जी की सेवा करते हुए ब्रज की धूल में लौटते हुए सूरदास जी ने अपनी जीवन लीला समाप्त की नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने जितने रूपों में कृष्ण कथा प्रस्तुत की है वो कभी कोई दूसरा कवि नहीं कर सका हिंदी कविता के आकाश में सूर सूर्य की तरह प्रकाशमान है री अपने आंगन कछु कावत सूरदास अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉक्टर शकुंतला शर्मा विशेष संयोजन स्वर्ण गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार वीना होरा डॉक्टर सुरेश शास्त्री कुक्कु माथुर जैमिनी कुमार सुरेंद्र कौशिक देवकी नंदन पांडे और प्रभु दयाल खट्टर संगीतकार विनोद शर्मा ध्वनि अंकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग हरीश शर्मा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा और परियोजना निर्देशन डॉ एलजी सुमित्रा